एक शब्द सर्वादि में आया पर शब्द पूर्व पराबर पर शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होने पर जो जो रूप बनेगा इसको लिखा कर दिखाना पर शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होने पर जो जो रूप बनेंगे लिखकर कर दिखाना पर शब्द <coughs> पर शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होने पर सर्वनाम संज्ञा के अभाव पक्ष में जितने रूप बनेंगे वो केवल वही रूप लिख दिखाना पर शब्द की सर्वनाम संज्ञा के अभाव पक्ष में जहा जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होकर के रूप बनेगा जितने रूप बनेंगे वो रूप केवल लिखना सर्वनाम संज्ञा होकर के जो रूप बनते हैं, उनको छोड़ देना सर्वनाम संज्ञा नहीं होकर के कोई रूप बनते हैं कितने रूप बनते हैं उनको लिख दिखाना और कोई दिखाना है लिखते कोई सर्वा शब्द बनेगा सर्वा सर्वा बनेगा किसने लिखा है देख कर देखाओ सर्वे सर्वा बनेगा कोई लिखा है सर्व लिख कर दिखाओ कोई देखकर एक बोलो सर्वा sarba, सर्वे बनेगा किसने लिखा है अभी लिखा है सर्व शब्द है लिखा है ना पर शब्द का सर्वा बनेगा पर शब्द का सर्वा कहाँ बनेगा अच्छा पूर्वाहा बनेगा कहाँ किसने लिखा है पूर्वा का परस बनेगा किसने लिखा हाथ तो उठा पूर्वा पूर्वा अब नहीं लिखा पूर्वा क्या लिखा अपने हाथ क्यों नहीं उठाते <laughs> पर का पुर्वाहा बनेगा किसने लिखा हाथ तो उठाओ पूर्वा बनेगा पर शब्द कहा दो रूप बने अपने कितने दो रूप लिखा है ना क्या कहा और सप्तमी पंचमी सब दो परात और परे और दो रूप से अधिक रूप दिखाए किसने लिखा है हाथ उठाओ दो से अधिक रूप लिखा है आपने दिखाया नहीं दिखाया दो से अधिक रूप दो रूप लिखा दिखाया लिखा किसने दो रूप लिखने वाले दो दो सदी को बिल्कुल नहीं दिखाए नहीं लिखा है किसने उठाओ जिन्होंने नहीं देखा और बहुत हाथ उठाते नहीं बिल्कुल नहीं दिखाने वाले तो बहुत है लघु कौन दी पूरी हो गई जी इनके हाथ उठाओ हाँ जो पूरी हो गई उनमें से पीछे वाले कोई नहीं आपने दिया क्या लिया दो हैं हाँ, क्या लिखा बोलो क्या अरे क्या बोलो ना क्या बोलते हो सारा रूपये हाँ कितने रुपए लिखा है अच्छा पांच रुपए और पीछे कोई लघुकवंध पूरी करने वाले कोई लिखा है कितने रुपये तीन रुपये दो दो से अधिक लिखने वाला हाथ उठाओ कितने कितने मतलब जो पूरी लघु कवंधि की उन्होंने लघुकंती पूरी करके जिसने उन्होंने नहीं दिखाया हाथ उठाओ लघुकंती पूरी तो हुई किंतु नहीं दिखाया सीधे हाथ तो उठाओ अभी नहीं दिखाया अच्छा कोई कोई एक रुपये लिखे पर आह ये कितने लिखे आपने देखा है हाँ जिन्होंने पराहा लिखा है वही ठीक है एक ही रूप बनेगा पराहा जस में विकल्प से सर्व संज्ञा जिस पक्ष में सर्वना संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में पराहा बनेगा और बाकी सर्व संज्ञा सर्वत्र है जाद, पंचमी सप्तमी में संज्ञा है ज्यादा ज्यादा नहीं बोलना। पंचमी सप्तमी में संज्ञा है ज स्वयं संज्ञा विकल्प से किस विकल्प हुआ पूर्व परावर बोला सूत्र ये गणेश से विकल्प हुआ अष्टध्याय सूत्र से विकल्प हुआ हाँ ये कि स्थान विकल्प हुआ बाकी सर्वत नित्य है पूर्वादिभ्यो नवाभ्यो ये सूत्र संज्ञा विकल्प कहाँ करेगा नित्य करेगा संज्ञा? नित्य करेगा पूर्वादि नवाभ्यो ये सूत्र सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करेगा या नित्य करेगा विकल्प से विकल्प से कहा करेगा ये सूत्र के साथ संज्ञा का कोई संबंध नहीं है सर्वनाम संज्ञा नहीं करता है क्या रूप नंबर देखा था सर्वनाम संज्ञा करने वाले सूत्र प्रथम अध्याय प्रथम पाद में है ये पूर्वादिभ्यो नवभ्यो बात तो सप्तम तो अध्याय का है ये सर्व संज्ञा नहीं करता है केवल गशी गी के स्थान पर विकल्प से स्मारत बिनाद से करता है सर्वनाम संज्ञा तो नित्य है पंचमी में, में सर्वनाम संज्ञा रहेगी पूर्वपा आदि की नित्य या विकल्प किस सूत्र से सर्वादि सर्वादी ने सर्वनामा सूत्र से नित्य है आगे देखो ये ये हो गया था एवं परेशम सर्वत प्रथम चरम तया्ध कतिपय इन शब्द की एते जसी उतर संज्ञा वास बोलो जस पर परते उक्त संज्ञा अर्थात सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होंगी प्रथम शब्द की जस पर परहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा और नित्य कहाँ होगी जस को छोड़कर कर के बाकी स्थान पर नित्य सर्वनाम संज्ञा है सर्व आदमी प्रथम शब्द आया नहीं जस में तो विकल्प हो गया बाकी अन्यत्रना संज्ञा कहाँ है प्रथम शब्द की कहीं नहीं चरम शब्द की नहीं तय तय होता है प्रत्यय तय प्रत्यय है सर्वाधिगण में सर्वना संज्ञा कहीं प्राप्त है जस में विकल्प होगा तय अल्प शब्द की सर्वना संज्ञा कहाँ है सर्वाधि गण से है? गण में है अर्ध शब्द अर्धगण सर्वा सर्वाधिक गण में नहीं है अच्छा अर्ध भी नहीं आगे कतिपय नेम नेम शब्द सर्वाधि में है तो नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा कहाँ होगी सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा है और जस पर में विकल्प होगा केवल नेम के लिए सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है जस में विकल्प होगा बाकी जितने शब्द है उनको सर्वनाम संज्ञा उनकी प्राप्त नहीं थी जस में विकल्प होगा और बाकी अन्यत्र नहीं होगी तो ये सूत्र विकल्प करता है प्राप्त का विकल्प करेगा अप्राप्त का विकल्प नेम शब्द में प्राप्त उसको भी जस में विकल्प करेगा नेम को छोड़कर बाकी किसी शब्द की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं थी उसको विकल्प करेगा जस पर रहते प्राप्त प्राप्त विभाषा प्राप्त की विभाषा भाषा अप्राप्त की भी प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कथित इनमें सर्वान संज्ञा की, की प्राप्ति नहीं थी उन ये सूत्र जस में विकल्प करेगा उन शब्द को और नेम शब्द की सर्वान संज्ञा प्राप्त थी कहाँ जस में विकल्प होगा और अन्यत्रित्य देखो प्रथम प्रथमा दो रूप बन गया जस में तय प्रत्यय तो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण द्वितय और द्वित्व दु... जस में बन गया द्वित्व संख्या अवय तय होता है दो का समूह उभय और तय शेषम रामवत रामवत कहने का अभिप्राय है और कहीं भी सर्वनाम संज्ञा नहीं किस किस की प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय यह नेम सद, नेमे, नेमा शब्द ने सर्वनाम संज्ञा नित्य सर्वनाम संज्ञा है में सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम संज्ञा नहीं होने पर क्या बनेगा ने शेषम सर्वपत और कहीं सर्वनाम संज्ञा नेम शब्द की होगी सर्वत्र शेषम सर्वपत अभी नेम शब्द का रूप बोलना नेमो ने मे प्रथमा आगे क्या है बहुचन क्या बना ने शाम, हाँ। फिर बोलो सच बोलो ने तीयस गीत वीएके प्रत्यय तय प्रतय और तीय प्रत्यय तय प्रत्य संख्या अवयव तय दव का समूह पुष्प ये दो और द्वितीय दो नहीं ये प्रथम है तो ये द्वितीय प्रथमम द्वितीयम एक द्वयम एक ये द्वयम उभयम द्वित ये दोनों हो गए दो का समूह द्वितीय और ये द्वितीय है ये प्रथम है तो ये क्या है इसको द्वितीय कहेंगे द्वितीय कहेंगे इसको द्वितीय कहेंगे ये द्वितीय नहीं ये भी द्वितीय नहीं हाँ इसको प्रथम कहेंगे तो ये द्वितीय हो जाएगा ये प्रथम है तो द्वितीय हो जाएगा द्वितीय इसमें द्वितीय कौन है दोनों मिले द्वित्वितीय संख्या अवयव तय होता है तीय होता है ये तस्य पुराने अर्थ तीय होता है एक प्रथम एक द्वितीय होता है तो तीय भी प्रत्यय है तद होगा किंतु तीय प्रत्यय अंत की सर्वनाम संख्या कहाँ होगी गीत सु जितने प्रत्यय सुप प्रत्यय उनमें से जिनके अकार की हित होती उनको कहेंगे इंगीत पहला अंगीत कौन है गे। उसके बाद गशी गौस गी कितने हैं चार स्थान में गकार गीत संज्ञा किस सूत्र से होती लस बोलो जोर से तो कितने गीत प्रत्यय होंगे चार। ये चार स्थान में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी वार्तिक से किसकी तीय प्रत्यांत की द्वितीय हो तृतीय हो तो चार स्थान में सर्वनाम संज्ञा विकल्प होने से दो दो रूप बनेगा सर्वनाम संज्ञा जब होगी सर्ववत नहीं तो रामवत दो रूप बनेगी द्वितीय स्मयी इसमें सर्वना संज्ञा नहीं हो तो क्या रूप बनेगा चतुर्थ में द्वितीय आगे जैसे चतुर्थ हुआ आगे कहाँ बनेगा पंचमी में क्या बनेगा द्वितीय स्मा आगे ष में एक ही बनेगा संज्ञा नित्य है सर्वना संज्ञा नित्य या विकल्प विकल्पत है किंतु सर्वण संज्ञा हो अथवा नहीं हो रूप में कोई भेद नहीं कोई है राम शब्द का सर्व शब्द का ष्टी एक में रूप में भेद है या नहीं नहीं है राम शब्द का क्या बनता है का और सर्व काम एक वचन में तृतीय द्वितीय शब्द का क्या रूप बनेगा द्वितीय स्मीन द्वितीय द्वितीय द्वितीय द्वितीय स्मीन द्वितीय ऐसे तृतीय शब्द का रूप बनेगा किंतु तृतीय शब्द का रूप कैसे पूरा बोलना है समझ करके थोड़ा तृतीयः तृतीय तृतीयः इति प्रथमा आगे इति द्वितीय हाँ थोड़ा जोर से बोलो समझ में आएगा रुको जैसे हमको समझ आएगा समझ गया आप लोग करें कि जोर से बोलो ना तृतीय भी होती तृतीय ना इति तृतीया तृतीय स्मयी रुको तृतीय स्मयी बोलो तृतीय स्मयी बोलो अभ्याम कौन बोलते हो दो नहीं बनेगा अभ्याम कौन बोलते तृतीय स्मे तृती आय रुक रुक बोलो तृतीय स्मांत तृतीया तृतीियाणाम क्या बनेगा तृतीया नाम आगे तृतीयस्मिन तृतीय कौन कर दिया तृतीय तृतीय एवं तृतीय हो गया आगे निर्जर शब्द जरा एक शब्द है जरा का अर्थ तो वृद्धावस्था जरा निर्गता जरा निर्जरा देवता लोग को वृद्धावस्था नहीं होती है हमेशा जाएंगे तीस साल जब आप आएंगे तो तो उसके पहले भी ऐसे 30 साल उम्र वाले बाल पकेगा नहीं दाम तेट गिरेगा नहीं हमेशा 30 साल उम्र वाले भूख करने के होते ही जरा अवस्था नहीं निर्गता जरा यस्य yes, yes, निर्जरह निर्जर शब्द की सर्वनाम संज्ञा किस सूत्र से होगी हैं सर्वाधिकारण में यदि उसका शब्द का पाठ होता तब सर्वनाम संज्ञा होती कते है ना पाठ है क्या इसलिए उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं, नहीं होगी प्रथम आयोचन क्या बनेगा निर्जर राम जैसे बनेगा और दंत पुलिंगे निर्जर और आने पर सूत्र लगेगा जराया जरस्यतरश अजा विभक्त पदांगाधिकारी तदंत निर्दिश्यमेश एक अन्यवत जरा शब्द से जरस जराया ष्टी एक जरा शब्द को जरा शब्द का जो अर्थ है जरा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है इसलिए षष्टी में जराया है जरस आदेश क्या होगा जरस अन्य तरस विकल्प से जरा को जरस आदेश होगा क्या पर रहते अजादो विभक्तो अजाद विभक्ति पर आने पर ही सूत्र लगेगा अभी आजादी विभति कौन कौन विभति आजादी है इसको थोड़ा विचार करना पड़ेगा प्रथम क्रम से बोलना एक एक करके आजाद विभूति पहला आजादी विभति है औ तो उसके बाद तो जस उसके बाद आम उसके बाद, उसके बाद? आउ। आउट आगे जस आगे टागे ये नसी नस उस आम, गी, उस, आ, गी उस के आगे आ, साम, हाँ इसमें कोई गलती बोले तो अपने कहाना पकड़ना चाहिए अपने आप को <laughs> ये जदि इतने भी नहीं आता लघु पूरी करने के बाद और अजात भी है तो बोलते सब गलत हो जाए <laughs> कितने हैं करो बताओ हैं, गिनती कर बोलो औ जस आम औस टांगे अम गस गी ओस ना कैसे हो गया ये आजादी भी होती यद्यपि जस सस टांगे घसी घस गस में आजादी नहीं है तो जो जस में जकार सस में सकारंगे में गकार इन सबकी संज्ञा कर लोप हो जाएगा तो आजादी रहेगा वहाँ ही सूत्र जरा शब्दों को क्या करेगा जरा सादेश करेगा विकल्प कर से औवाने पर एक पक्ष में जर हो जाएगा और एक पक्ष में जरा रहेगा किंतु ये सूत्र किसको आदेश करता है जरा शब्द को क्या शब्द है आप अभी क्या शब्द चल रहा है निरज्जर शब्द चल रहा है ये सूत्र जरा को जरस करेगा तो हमारा क्या मतलब है आदेश सूत्र क्या रूप क्या चल रहा है निरुज्जर तो इसलिए यहा <coughs> ये परिभाषा है अधिकार सूत्र है संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम चतिदेशो अधिकार से कुछ अधिकार सूत्र है एक पदस् ऐसे सूत्र है पदस्य सूत्र आएगा अष्टम अध्याय का प्रथम पाद में अष्टम अध्याय का प्रथम अध्या पद पहले सूत्र आ जाएगा पदस्य उसके आगे जो कार्य से पदाधिकार में और कोई एक सूत्र अंग से ष्टाध्याय चतुर्थ पद में पहला सूत्र है अंगस्य ये आगे जैसे पहले आएगा प्रत्यय परस्य सूत्र आगे इसमें ये भी अधिकार है आगे जितने चले उसका प्रत्यय और होंगे परम्य होंगे जिससे विधान किया उसे परमय होंगे जे पदस्य ईसा पढ़ करके उसके अधिकार आगे आगे सब पदस्य चलेगा उसके अंतर्गत जितने सूत्र है उसको कहते पदाधिकार अंगस से पढ़ कर सूत्र बहुत आ सप्तम अध्याय चतुर्थ पद तक षठाध्याय चतुर्थ पाद सप्तम अध्याय प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाँच पाद मिल के हे अंगाधिकार तो जो सूत्र पदाधिकार में हो अथवा अंगाधिकार में हो वहाँ ये परिभाषा लगेगी पदाधिकारे हो अंगाधिकार हो तस् तदंत से च ये जराया जरा जरा पदाधिकार में आएगा हाँ देखो एकाग्रता का भाव है पदाधिकार कहाँ में अभी बताया किसने सुना आठ एक तो फिर कैसे आएगा यदि है के मैं पदाधिकार आया ये क्या है सात दो पदाधिकार में आएगा अंगाधिकार में आएगा हाँ ये ध्यान देना है ये पदाधिकार में आएगा नहीं जरा सा जरा जरा, जरा संर श्याम और पदाधिकार में नहीं। किस में नहीं आएगा अंगाधिकार अधिकार में आएगा कौन सूत्र जोर से बोलो हाँ उसमें आलोचना नहीं करना सूत्र उच्चारण करते समय ये पदाधिकार में है अंगाधिकार में है अंगाधिकार में किसको होगा तस् तदंत जरा शब्द को आदेश किया गया तो जरा शब्द को भी आदेश हो जाएगा जिसके अंत में जरा हो उसको भी आदेश हो जाएगा जरा शब्द को भी होगा और अंत में जरा हो तद अंत और जरा अंत में हो तो वहां भी लग जाएगा तो जरा शब्द तो यहाँ नहीं केवल जरा शब्द जो बनाएंगे ये सूत्र लगेगा और जरा अंत में हो तो उसका भी हो जाएगा निर्जर शब्द के अंत में जरा है निर्गता जरा यश्यश यस माते जरा अंत में होने से निर्जर शब्द को आदेश हो जाएगा निर्जर शब्द हो गया जरांत जरांत में इसे पूरा निर्जर शब्द का आदेश हो जाएगा जरांत शब्द कौन है निर्जर या जर तदंत से कौन से निर्जर शब्द अभी पूरा निर्जर शब्द को जर से आदेश करने के लिए जो जाएंगे दूसरी परिभाषा है निर्देश मानस्य आदेशा भवंती जिसको निर्देश किया गया उसको आदेश होगा सूत्र किसको निर्देश करता है किसको उद्देश्य करके विधान किया गया जरा को निर्जर को नहीं तदंत को तो होगा किंतु आदेश जब करेंगे पूरा निर्जर को हटा करके नहीं अभी तो जरा को हटा करके निर्जब्द ऐसा रहेगा तदंत में लग जाएगा निर्जर शब्द जरांत होने से पदांगा अधिकारी परिभाषा लगने से निर्जर शब्द में तो आदेश हो जाएगा किंतु होगा आदेश किसको केवल जरा को निर्जर समुदाय को नहीं निर्देश मानस से आदेशाभवती निर्दिष्ट मान तो जर जर है, जर है जरा शब्द तो जरा शब्द को निर्जरा होगा औ शब्द आने पर निर्जर अगर औ निर्जर अगर औ होने पर अभी निर्देश माने जरा शब्द को जरस करो देखो जरा शब्द है निर्जर में जरा शब्द तो था पहले समास करने के बाद रस हो गया गो स्त्रियों रूप सजन से अभी जब देखते हो वहां शब्द है जरा शब्द है निर्देश मान कौन है जरा शब्द निर्दिश्य मान निर्जर तदंत हो गया जरांत तो हो गया और जरांत तो तदंत होने के कारण अंगाधिकार सूत्र है इसे निर्जर शब्द को पूरा जब आदर्श करने के लिए जाते हैं दूसरी परिभाषा कहते निर्दिष्य मानस आदिशा भवन आ निर्दिष्य मान है जरा फिर जब देखते हैं तो जरा नहीं मिलता है जरा है रस हो गया तो तृतीय परिभाषा कहती एकदश विकृत मन जरा शब्द का एक एदेश विकृत हो गया ह्रस हो गया जरा में दीर्घता आ उसको ह्रस हो गया एक अवयव के ह्रस हो गया तो दूसरा नहीं हो गया वो तो अनन्य बता अन्य नहीं होता एक एदेश विकृतम अन्य न अन्य ही अनन्य, एक एदेश विकार हो गया एक देश से क्या ज रा जरा चारि बनना चार बनने में अभी जरा शब्द में कितने बने तीन चार है चारे जरा में भी चार ही है एक चतुर्थ बनने में विकार हो गया दीर्घ के स्थान पर अर्ष हो गया तो एक देश विकृत होने पर भी जरा शब्द जरा में एक देश विकृत होकर जर बन गया तो अन्य नहीं हो जरा शब्द ही है उदाहरण क्या देते कुत्ते के पुष्प कट गया तो उसको गधा कहेंगे या घोड़ा कहेंगे है कुत्ता कहेंगे कान कट जाएगा तो कुत्ता तो ही एक विक से अन्य नहीं होता है छिन्ने पुछ, पुछे अभी सुनी सत्व व्यवहार वत क्या व्यवहार होता है असत्व अस्व, व्यवहार होता है छिन्ने पुछे पी सुनी सत्व व्यवहार वत वहां कोई क्या अस्वत्व व्यवहार कर दे पूछे कट गया तो उसको क्या कहेंगे अश्व कहेंगे स्वत्व मतलब क्या है स्वश्त स्वान शब्द कुत्ता के लिए कहते हैं ना रघुवी बनता है स्वा स्वान श्वान बनता है तो कुत्ता ही है कुछ पर भी इसलिए जरा का एक देश आकार को रस हो गया तो भी अन्य नहीं होता जरा ही है इसलिए निर्जर शब्द में जो एक देश है जरा, उसी जरा को ही जरस होगा इति जर शब्द से जरस किस शब्द को जरस आदेश होगा जर शब्द को कब होगा अजादो विभक्त आजाद विभूत आने पर जर के स्थान पर जरस आदेश होगा तो प्रतिपदिक क्या बनेगा मेरे से हो जाएगा एक पक्ष में जर सादेश होगा जब जर सादेश नहीं होगा तो क्या प्रतिपदिक प्रातिपेदिक निर्जर और कोई कार्य नहीं है इतने समझ लिया आजाद विभूत को ठीक सामने रखना ऐसे आजादी होती दिखे चाहिए साफ रूप बोलते समय तो कहा आजादी होती थोड़ा कह करके आकाश को देखोगे तो फिर ये रूप नहीं आएगा ठीक है आजादी विभूति कहते समय तीय संगीत सुबह गीत कहते समय दिखना चाहिए गे गसी, गसी, गी आजादी विभूति कहते समय अवश्य शुरू हो जाएगा सामने दिखेगा तब तो रूप बिल्कुल आ जाएगा पहला निर्जरा बन गया था अभी जहाँ आजादी विभूति होने पर जरा आदेश होगा वहाँ का रूप केवल बनना निर्जर सऊ बनेगा आगे क्या बनेगा निर्जरस अगर जस आएगा मिल जाया कोई कारण नहीं सकार तो भी को रुत्तर कर निर्जल से आज उड़ दो निर्जर सा हो गया गे में निर्जर से गिरजरस में भी उसमें निर्जर हो, हो गया बाकी पर निर्जर जैसे बनेगा राम जैसे बनेगा अबे दोनों को मिलाकर बोलना है आजाद निर्जर साध पक्ष पहले और जर साध नहीं होगा दूसरे बोलेंगे जैसे मैं एक बोलता हूँ निर्जर निर्जरसो निर्जरो निर्जरस निर्जरा इति प्रथमा ऐसा निर्जरस निर्जरस निर्जरसौ निर्ज निर्जर निर्जरस निर्जराष अभी द्वितीय द्वितिया बोलनासम ऐसा निर्जरसम निर्जर क्या निर्जर निर्जरा आगे जल्दी नहीं निर, निर्जरसा निर्जरे क्या नहीं आता है निर्जरसा निर्जरे निर्जराभ्याम निर्जरे ही आगे जरे चतुर्थी जभ्य पतुर्थ निजरसा इति ष्टी जरसी से नहीं करना ज़रा ज़रा से, ज़ा सो जर, जर निर्सो निर ऐसे निर। हाँ, बोलना ठीक मिला करके जरस आदेश पहले बोलना आगे अन्य बोलना है जहां जहा जरस आदेश हुआ वहां वहां रूप बोलना किस पक्ष का जहां जरा आदेश नहीं होगा जरा आदेश जब नहीं करेंगे कहाँ कहाँ आजाद भी होती पर में वो रूप बनना पहला रूप क्या हम क्या बोलेंगे निर्जरऊ आगे हा निजरम भर्जराय इतने स्थान पर जरस आदेश जितने स्थान पर जरस आदेश होता है उस स्थान पर जरस के अभाव पक्ष हुआ इतने स्थान में जरस आदेश होता है जहाँ जहाँ जरस आदेश होता है वहाँ वहाँ का रूप बोलना पड़ेगा कहाँ से शुरू करना पड़ेगा अंतिम से अंतिम से शुरू करना पड़ेगा जहाँ जहाँ जरस आदेश हुआ वहाँ जरस पक्ष जरस अभाव पक्ष रूप बोलना पहला रूप बोलना होगा निर्जर सो हो निर्जर यो हो, हो एक हुआ उसके बाद निर्था हाँ निर्थारे, निर्थारे निर्था, निर्थारे हाँ निर्थारे, निर्थारे, हाँ निर्थारे, हाँ निर्जरा देखो हाँ। निर् चतुर्थी बोल निर्जरसेना हाँ निर्जर इन स्थान पर दो दो रूप बने बाकी सब राम जैसे बनेगा देखो दे दे दिया पर रहते बनेगा एक बनेगा बनेगा और हलादी पर बने अभी हलादी विहत का रूप बोलना कहा से शुरू करना पड़ेगा निर्जरा आगे निर्जरा निर्जराभ्याम हाँ। निर्जर आगे इसमें कुछ एक ही सूत्र लगा बड़े सरल है खाली ध्यान रखना जरूर सादिश कहा हुआ आजादी भी हथि पर रहते और कुछ नहीं ये थोड़ा स्पष्ट नहीं होता तो इसमें कुछ को बड़ा कष्ट होता है आगे विश्व शब्द विश्व में पाती थी विश्व पाकार शब्द विश्वपा के आगे सु आएगा राम के आगे सु को क्या हुआ था वृत्त विसर्ग भी विश्वपा के सुर्ग हो जाएगा विश्व बन जाएगा संबोधन में विश्वपा क्या सु आएगा हलन क्या दीर्घात लोप हो जाएगा हलन तो नहीं नहीं एक एंग सम्बुद लग जाएगा नहीं क्यों नहीं रस भी नहीं तो संबुद्धि में क्या बनिया हे विश्वपाह विश्वपा सु में बनने के बाद विश्वपाह क्या करे औ क्या औ बुद्धि रचि प्राप्त है बुद्धि रुचि को बात करेगा प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष को नाद से निषेध करेगा ना नादिची निश करें ना नी आ, तो ये सूत्र दूसरा है दीर्घा दीर्घाजसी चीर्घाजसी इचि च परे पूर्व सब दीर्घो न स दीर्घ के बाद जस पर में हो अथवा ईच पर हो यहाँ जस नहीं ईच है जब बहुवच नहींगा क्या मिलेगा जस जस ईच पर दीर्घ निषेद हो गया पूर्व दीर्घ नहीं होगा तो बुद्धि हो जाएगी लग जाएगा विश्वपोह बन जाएगा विश्व पहु जस आने पर क्या होगा बुध क्या होगा अकर्घ बस दीर्घ बात करके प्रथम पुरुष दीर्घ प्राप्त था अत था अब निषेध हो जाए तो अतगुणी तो नहीं लगेगा अतगुणी में अत हो तो अत है क्या नहीं, नहीं। इसे दीर्घ हो जाए अकस्वी दीर्घ विश्वपाह, हे विश्वपाह, हे विश्वपो हे विश्वपा ऐसे द्वितिया में विश्वपा के आगे अम आएगा अमी पूर्व लग जाएगा विश्वपा बनिगा और अव में विष पऊ आगे आएगा जस विश्व पगे आगे आएगा सस आएगा सस आने पर ये सूत्र लगेगा सकस्य।, सकस्य कितने पदे सुट अनपुंसक्य ये सूत्र नपुंसक लिंगे में लगेगा अनपुंसक सुट क्या स्वादि पंचवचना सर्वनाम स्थान संज्ञानी श्यूर अक्लिब्य बोलो अन्नपुंसक का से कार्य क्या अक्लिवश्य सुठ सु जस अम आउट कितने पांच प्रत्याहरे है सुट है आदि अंत्य सहिता सु से लेकर के औट के टकार तक हो गया शूट सु औ जस अम औ स्वादि पंचवचन पहले सूत्र आया था सर्वाधि सर्वनाम आनी सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र आया था ये सर्वनाम संज्ञा करेगा ये सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है ये सर्वनाम संज्ञा नहीं करता है क्या करता है सर्वनाम स्थान सर्वनाम स्थान संज्ञा निशु क्या संज्ञा होगी सर्वनाम स्थान कौन कौन सुस अम औ ये पांच है। उट ये राम शब्द में oh, just, ये है? राम क्या क्या सुस अम औि की सर्वना स्थान संज्ञा है सर्वना स्थान संज्ञा तो होगी किंतु उसका कार्य नहीं पलन है यहां कार्य है बताएंगे और